जी प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप हाँ हाँ <laughs> जी जी जी इसके साथ हमारे साथ भोपाल से रत्ना शर्मा जुड़ी हुई हैं जो प्रियंका जैन के लिए एक खूबसूरत गीत सुनाने वाली हैं रत्ना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में और इसके साथ कोटा राजस्थान से एलिन हमारे साथ जुड़ गई हैं एलिना भारती

बहुत ही अच्छा गाती हैं इनके यूट्यूब्स पे बहुत सारे गीत आप सुन सकते हैं कभी आप जाएंगे या मिलेंगे इनको तो निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ आप सुनकर बहुत ही अच्छा फील करेंगे तो आइए आज के शो को सजाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम लोग किसी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो उसी ने प्रियंका जी अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव किया है काफ़ी कुछ संघर्ष किया है काफ़ी कुछ उनको प्रेरणा मिले लोगों से और

तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे कि ये सब चीजें कैसे करते हैं और किस तरह से वो इन सारी चीजों को मेंटेन करते हैं उस तो विषय पे हम लोग बातें करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अलीन आप सीए प्रियंका जैन के स्वागत में एक गीत जरूर सुनाए जरूर उसके बाद बीच में हम लोग रत्ना जी का सुनेंगे यस

पंख लगा उड़ जाबर लड़ी

ke jikh par ne jaavi hum oh, ho oh, oh, ho oh, oh. chitthi

रत पर अकबली ले जा ला सुनी सुनिया रहा वो ले जा ले जा यार दा सुनिया रिदा है दिल तहेदी पुखियार चिट्ठी

akbali le jale ja sani na sudh garda ho na jale ja sandes su odi garda

पल्लव जग दे अंगारी लुक दे हो पल्लव जग दे अंगारी लुक दे इश्क ते मुश्क छुपाई नहीं छुप दे फिर बेरा

फिर भी राज राजनी जाती है दुनिया ओटो पे लगा ले जाए को तारी कोई चुप दे वो बोटा पत्थरा त्योग तारी तारी चिट्ठिया चिट्ठियाँ चिट्ठिए दर्द फरा गुआ

ले ले ले जा ले जा ओ, ले जा हो संदेशा थैंक यू क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सुन प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है और एलिना ने बहुत सुंदर गीत आपको सुनाया है आपके स्वागत में तो मैं चाहूंगा कि

आप पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से आप ये कार्य करते हैं थैंक यू रमेश जी एंड टू ऑल माय ऑडियंस जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया है और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसिस को शेयर करने का मौका दिया है तो मैं स्टार्ट करती हूँ मैं न्यू डेली में रहती हूँ और चार्टेड अकाउंटेंट हूँ

लेकिन अभी मैं हमारी कंपनी बिजनेस लर्निंग के लिए एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ uh, जो कि स्पेशली बिजनेस कोचिंग्स फिनेंशियल इंटेलिजेंस और ब्यूटिफाइड uh, रिलेशन नाम के कोर्सेज के साथ आगे बढ़ रही है और हम बिलीव करते हैं दो परसेंट हंड्रेड परसेंट डन लाइफ में हर दिन एक करिए हंड्रेड अपने आप हो जाएगा और मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे

कि कुछ लोग अगर इंस्पायर हो सकें कुछ कुछ रिश्ते बदल सकें और ये जो डिवोर्स का कल्चर डेवलप हो रहा है वो कम हो सके और दिलों के फासले कुछ घट सके तो मेरा पर्पस है क्योंकि इंसान बहुत कुछ अचीव करता है लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ भी क्लियर तो मेरे लाइफ का ये पर्पस है कि मैं किसी के लाइफ में फोकस क्रिएट कर सकूँ क्या बात है बहुत बढ़िया

और ये आज मुझे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीए ए अभी लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया है आफ्टर 14 इयर्स ऑफ माय मैरिज का जो गैप आ गया था मैंने सीए ए इंटर शादी से पहले क्लियर किया था और उसके बाद चौदह साल के बाद अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करने के बाद आई जस्ट था अभी से शुरू करूँ और मैंने शुरू करने के बाद

ऑफकोर्स एक मन में अगर लगन हो इंसान को कहीं ना कहीं इनकम्पलीटनेस की फीलिंग हो अपने अंदर तो वो करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही होता है और जहां आप अपनी रहा शुरू कर देते हो तो फिर आपको सपोर्ट मिलना भी शुरू हो जाता है हा हा। ये सही है कि आपके रास्ते में कुछ होटल्स आती हैं कुछ परेशानियां आती हैं कुछ स्ट्रगल्स आपको करने पड़ते हैं लेकिन आपका अगर

आपको hmm. पिंड के अगेंस्ट उड़ना है दैट टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है साथ ही साथ अपने सपनों को भी अचीव करना है तो एक डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए भी क्योंकि शादी के फोर्टीन ईयर्स बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल रीस्टार्ट इट एंड कंप्लीट इट और दैट टाइम आई हैड टू किड्स उस समय बच्चे भी छोटे थे तो दैट वॉज अ डिफिकल्ट एंड लेकिन वो चैलेंज समझ के मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे करना है

और फिर मुझे इसे कंप्लीट करने में भी काफी वक्त लगा क्योंकि चीजें बदल गई थी एज यू नो कि आपने कहा सीए करना बहुत टफ है क्योंकि कंपनीज लॉ में चेंजेस आ गए ऑडिटिंग में चेंजेस आ गई अकाउंटिंग में इंडेस्ट नए आ, <laughs> <और टैक्स सूरा laughs> आ गए और टैक्स पूरा बदल गया इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ गई और एक आप फैमिली इम्प्लायमेंट एक फैमिली माइंड के साथ जब इन एक्ट और इन लॉस को पढ़ते हो

तो उन्हें मुझ पे विश्वास था और जब किसी और का फेत आप पे होता है तो आप उसे प्रूफ करने के लिए जी जान लगा देते हो तो खुद से ज्यादा मुझे लगता था कि जो मुझ पे विश्वास करते हैं जिन्हें मेरी एबिलिटी पे विश्वास है उनके लिए नहीं। नहीं। तो मुझे ये करना ही करना है तो ज्वाइंट फैमिली में एज यू नो बहुत सारे ऐसे टास्क होते जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो बच्चों के साथ साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ उनके लिए भी मुझे ऑलवेज भी अवेलेबल रहना पड़ता था

कभी कोई गेस्ट आते हैं कभी कोई फेस्टिवल होता है कभी बच्चों के एग्जाम्स हैं तो यू नो आपने अरुणिमा सिन्हा की भी कहानी सुनी होगी कि जैसे उन्होंने कहा था कि जब लोग एक किलोमीटर चले जाते थे वो सिर्फ दस स्टेप्स ही ले पाती थी हम्म और ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें साथ में रखना पड़ता था तो बिल्कुल ये स्ट्रगल्स जब आपकी लाइफ में आते हैं ना तो आपको वही फील होता है कि ऑक्सीजन नहीं है आपके पास

लेकिन hmm. हर 10 मूवमेंट्स लेने के लिए जहाँ लोग जो बच्चे सी ए कर रहे थे ऑलरेडी दे कैन कंप्लीट देयर कोर्स इन सिक्स मंथ्स और मुझे वो ही कोर्स कंप्लीट करने में दो साल लगते थे दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क इतना पेशेंस रखना अपने आप को हर फेलियर के बाद स्टैंड करना कि नहीं होगा तो अब जब अचीव हो गया है

तो आई जस्ट लव लाइक एंड एंजॉय दैट स्ट्रगल एक्चुअली अब मुझे लगता है कि स्ट्रगल से जो आप अचीव करते हो उसकी इम्पोर्टेंस आप बखूबी जानते हो तो अचीव दिस डिग्री तो मुझे लगा कि ये अब एक कम्प्लीटनेस है मेरे अंदर और अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग हो गया है कि कि जब मैं कर सकती हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है तो आई ऑलवेज मोटिवेट कि जो भी करते हैं सीए है, जब भी मुझसे कोई कहता है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं तो आई नहीं

अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे हासिल करके ही बिल्कुल <laughs> अपने लक्ष्य से प्यार करिए तो जी जी जी तो है, हाँ करने है। <laughs> जी जी जी, जी। बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर वो दो लाइनें याद आती हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है

Very nice, very nice. बहुत बड़िया, बहुत बड़िया। और रत्ना शर्मा जी ने एक समाधान दिया है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आइए फिर से मैं प्रियंका जी से जोड़ना चाहूंगा प्रियंका जी मैं चाहूंगा की जैसे जीवन में काफी मेहनत करके जो चीजें मिल जाती है उसकी तो खुशी होती है लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो है उसके साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है फिर

फिर वो सारी चीज़ों को मैनेज करने में कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जैसे एक विद्यार्थी है कोई डिग्री उन्होंने हासिल किया डिग्री लेने के बाद भी आज फिर वो कंफ्यूजन रहता है कि भाई मुझे फिर वो कंप्यूटर सीखना है एमबीए करना है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को करने वो भी ज़रूरी हो गया है तो वैसे सी ए करने के बाद आपने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगता है कि ये सब भी ज़रूरी हैं

यस yes, बिल्कुल सही है कि आज के टाइम पे क्लैरिटी बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि वेदर आई शुड गो देयर और वेदर आई शुड गो देयर तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है या हमें आगे बढ़ना है तो क्लैरिटी ऑफ पर्पज बहुत जरूरी है आपका पर्पज ऑफ लाइफ पर्पर टू अचीव द डिग्री पर्पज टू

वो बहुत जरूरी है तो उस चीज को लेके आगे बढ़िए जैसे मैंने सी ए किया तो मेरे लिए ये डिग्री है आज बहुत नॉलेज है आई कैन टॉक अबाउट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कंपनी लॉस अकाउंटिंग ऑडिटिंग एवरीथिंग आई कैन टॉक लेकिन मैंने चुना ब्यूटिफाई रिलेशन को क्योंकि मुझे लगता है लाइफ का ये जो बेस है दिस शुड बी स्ट्रांग और हमारे

अगर लाइफ अच्छी है हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो गोल्स अपने आप अचीव होने लगते हैं और एक ब्यूटीफुल एक हैप्पी लाइफ एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना ज्यादा इम्पोर्टेंट हैनी तो मेरा पर्पस मुझे पता था कि मेरे लिए मनी सेकेंडरी है और मेरे लिए रिलेशंस uh, को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाना फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसके लिए hmm. मैंने अपने लाइफ में फोर्टीन ईयर्स

वेट भी किया मैंने रिस्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे मालूम था मेरी फैमिली को मेरी ज्यादा जरूरत है आई जस्ट गिवेन माई टाइम टू माई किड्स की उन्हें मुझे अच्छा डायरेक्शन देना जरूरी है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इन, इन लॉ रहते हैं साथ में तो उनके लिए मुझे वॉट एवर गॉड है मुझे वो भी फुलफिल करना था तो आज चार जनरेशन हम साथ में है मेरे बच्चे मैं मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ

और ये मुझे अच्छा लगता है कि चार जनरेशन साथ में है हाँ कुछ इश्यूज होते हैं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं बहुत बार चीजें आपकी मैच नहीं होती है लेकिन फिर भी हम साथ में हैं तो इट्स अ बिग स्ट्रेंथ और मुझे लगता है जो फैमिली यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल

आपको <smellan> प्रोफेशन में टीम वर्क करना होता है कॉपरेट करना होता है कोऑर्डिनेशन करना होता है तो ये चीज बचपन से अगर डेवलप है और आपके माइंड में कहीं ना कहीं रिलेशंस को लेके उनकी इम्पोर्टेंस को लेके एक पॉजिटिव थिंकिंग है तो डेफिनेटली आप अपने जॉब करियर या प्रोफेशन में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है तो क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो सकती है इट विल डिस्टर्ब यू

तो बहुत ज़रूरी है कि हमें फैमिली के साथ अटैच होना और फैमिली के रिश्तों को मजबूत करना तो आगे आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा एलिना अगर आपको कोई सवाल हो करियर से रिलेटेड जरूर पूछ सकते हैं रत्ना जी आप भी एक सवाल पूछ सकते हैं और मैं तब तक हमारे जो मित्र हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जैसे कि ये भावना

तो उनको मैंने मैसेज किया था कि आप प्रोग्राम देखिए उन्हें भी आना है इस प्रोग्राम में तो उन्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो उन्होंने कहा कि कौन सा लैंग्वेज है नमस्ते फ्रेंड्स करके बाबू डीसा से मैसेज किया है और इसके साथ दमंती जी ने लिखा है वाओ सुपर रत्ना जी का गीत सुनकर उन्होंने मैसेज किया है आपके लिए सुपर करके तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एलिना हाँ आप, आप पहला चांस लो आ, मैं इस...

बारे में पूछने में तो अभी काफी छोटी हूँ लेकिन हाँ ये सवाल है कि मेरे को अपना करियर जो है वो म्यूजिक फील्ड में बना तो उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा अगर प्ले सिंगिंग करनी है तो, तो वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है आपको अगर सिंगर बनना है तो इतनी आसानी से नहीं बना जाता है तो सब लोग ये कहते हैं कई लोग मुझे कहते मेरी फैमिली से मुझे हमेशा

सब लोग सपोर्ट करते हैं हैं लेकिन लोग कहते कि क्या करेगी वहां जाके ऐसे मतलब तो थोड़ा डीमोरलाइज करते हैं मुझे। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उनको थोड़ा मुझ पे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप कर सकते हो। कर सकते हैं हाँ ये सही सवाल पूछा आपने क्योंकि 14 साल के बाद सीए फिर से करना कोई मासी का काम नहीं है <laughs> <laughs> कितने लोगो ने बोल दिया होगा प्रियंका को अरे छोड़ो यार तुम्हारा शादी हो गया बच्चे हो गया आप पढ़ नहीं जा रहे लेकिन उन्होंने किसी की नहीं

कुछ चीजें हैं आप छोटी हैं तो आपको सारा प्रोटेक्शन भी चाहिए आपका खाना पीना रहने का सब बंदोबस्त भी करना पड़ेगा तो उसके लिए थोड़ा टाइम भले ले लीजिए मैं ही सब बता रहा हूँ प्रियंका जी सवाल आपको पूछा है नहीं नहीं अच्छा आप सही जवाब दे रहे हैं रमेश जी और मैं लेना आपसे यही कहना चाहूँगी बेटा पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर

तो हड़बड़ नहीं करनी है हमें रश में नहीं जाना है क्योंकि ये जो हरीनेस होती है ये हम जो जल्दबाजी कर बैठते हैं कि बस आई हैम सो टैलेंटेड और मुझे बस अब वो चांस मिल जाना चाहिए और फॉर देट आई विल डू और डाई तो प्लीज यू है अभी आपके पास इनफ टाइम है आप अच्छे से सोचो अपने आप को निखारो और वो कहते हैं ना कि वन हुल्फ गॉड हेल्प हिमसेल्व

Where there is will, there is is will, way. So so always keep yourself motivated. Thank you so much. प्रियंका जी आप मुझे सुन पा रही yes, yes, yes. You, प्रियंका जी मेरा ये आपसे एक छोटा सा सवाल है कि, being a woman and then you are married also कहते हैं ना करेला और नीमचड़ा then you had kids also okay

करेला you know, <laughs> so, आपका ओपोनेंट रहा हो या किसी ने कोशिश की, की नहीं, नहीं बनना है तो, तो बस हाउस वाइफ बन के रहना है एंड आपको सपोर्ट में कौन मेजर पर्सन रहा और ओपोनेंट कौन मेजर पर्सन रहा इसका आप सुना सकते हो अगर बता सकते हो हाउ यू डेल्ट विद रत्ना जी आपका पूरा सीक्रेट लेना चाहती है <laughs>

रहे <laughs> तो, तो लोग उससे कुछ अच्छी इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाइफ में अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में मैं देखूं तो होते हैं आपके ओपोनेंट्स ज्यादा होते हैं सपोर्टर्स कम होते हैं और एज यू हैव कि आप शादी कर लेते हो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है

आपके इन लॉज चाहते हैं कि यू शुड बी इन हाउस एवरीथिंग इज देयर व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग है ना यू शुड बी कीप योर हाउस वेल एक अच्छी होममेकर बनो तो मैंने कभी उन्हें गलत नहीं समझा दे वर राइट इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू वो बिल्कुल सही थे एक्चुअली हम उनके ऑपोजिशन को या उनके अगेंस्ट होने को जब अपना वीकनेस बनाने लगते है न दैट इज द प्रॉब्लम और

उन्होंने जितना अपोज किया दैट वाज माय स्ट्रेंथ मेरी डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होती गई तो मैंने बिल्कुल ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब आपके पास बहुत सारे अपोज करने वाले हो तो आप आगे बढ़ने के लिए ज्यादा रेलेंटनेस होती है आप में तो मैंने वही किया मैं रात में पढ़ती थी दो घंटे वक्त मिलता था पढ़ती थी फिफ्टीन मिनट्स मिलता था बाथरूम में आके पढ़ती थी <laughs>

तो अगर मुश्किल घड़ियां ना हो स्ट्रगल ना हो लाइफ में पॉज करने वाले ना हो तो कहाँ स्टोरीज बनती है तो <laughs> स्टोरीज बनानी है एक इंस्पिरेशन किसी को देना है स्ट्रगल को फेस करके सक्सेस को अचीव करना है ये वही सिखाते हैं आप तो उनको थैंकफुल करिए और मेरे लाइफ में भी थे काफी लोग थे ऐसे जिन्होंने पॉज किया लेकिन क्यू वन

पीसफुली कामली एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रेजेंट करी चीजें होती हैं और ये हार है ये जो फेलियर है ये आपकी पर्सनालिटी में इतना कुछ ऐड कर देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है आप समझ भी नहीं सकते हो किताबी ज्ञान जिसको कहते हैं ना वो हाँ। उसका पार्ट इतना होता है लेकिन लाइफ जो एक्सपीरियंस देती है जो टफ सिचुएशन आपको एक्सपीरियंस देती है उनका पार्ट इतना होता है तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करिएट द थिंग

कुछ सीखा और कुछ नहीं सीखा और जो नहीं सीखा है उसे फिर से सीखने का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको है ना तो वो चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और डॉक्टर बरका जी पहुंच गए हैं डॉक्टर बरका बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप एकदम सर बहुत अच्छे हूँ थैंक यू सो तो मच आप सभी को नमस्कार नमस्कार और मैं चाहूँगा की आप क्या गुनगुनाना चाहते हैं सी ए प्रियंका के लिए

मैम के लिए क्या बोलू बस मैम से जब भी मुलाकात होती है कुछ ना कुछ इंस्पायर कर देती है उनकी बातें तो अभी इस समय एक भजन सुनाती हूँ अच्छा, वो हम सबको इंस्पायर करता है जी जी आशा जी का गाया हुआ एक भजन सर हम्म प्राणी अपने प्रभु से पूछे

पाऊं तो है प्रभु कहे तू मन को पली पा मोहे तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण

कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तुरमन दर्पन कहलाए तुरमन दर्पन, दर्पन कहलाए तन की दौलत ढलती छाया

मन का धन अनमोल तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल

डॉक्टर बरखा बहुत सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया आशा करता प्रियंका तो वही पर रुक नहीं जाता उससे आगे भी बढ़ना पड़ता है तो मैं चाहूंगा की इन फ्यूचर क्या प्लान किया है जैसे की आपने सी ए किया है तो निश्चित तौर पर आप अपने फ्यूचर को भी

अच्छी तरह से फ्रेम किया होगा या कर रहे होंगे तो थोड़ा सा वो बताइए। yes, होती हैं जब हम पे continuous work करते हैं। एक अचीवमेंट के बाद स्टॉप इन दर्नी ऑफ लाइफ तो रुकना नहीं है कीप डूंग गुड वर्क और मैंने आपको कहा कि गोल्स तो हमें अचीव करने ही हैं लेकिन लाइफ का पर्पज क्लियर होना चाहिए

जो भी हमारी सोसाइटी के लिए या मेरी कंट्री के लिए या मेरी फैमिली के लिए जहाँ भी मुझे कुछ uh, मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू और अभी प्रेजेंट वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ बिजनेस लर्निंग जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी कंपनी है वी आर इन एजुकेशन एंड बिजनेस कोचिंग फील्ड जहाँ पे हम एल एम आई लीडरशिप मैनेजमेंट इंटरनेशनल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं इंडिया में हुँ. और

कोर्सेज um, भी कराते हैं लीडरशिप स्किल को डेवलप कराने के लिए और अब मैंने जैसे ब्यूटी पैरेलेशंस की एक नई सीरीज जो कि चेक चेक वन टू थ्री में अभी आ रही है उस पर काम कर रही हूँ और इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि हम चीजें वक्त के साथ साथ बदलती है लेकिन फाउंडेशन कभी नहीं बदलता है तो उस फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि अगर चाहे कोविड नाइन्टीन जैसा पैंडेमिक हो या टेक्नोलॉजी का चेंज हो हम उसको ईजिली

एक्सेप्ट कर सकें तो फाउंडेशन जहाँ स्ट्रांग होती है वहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल तो मेरा यही ओपन सब रहेगा कि हम जो भी कोर्स ये लॉन्च करने वाले हैं वेरी सुन तो वहाँ पे स्ट्रांग फाउंडेशन पे ज्यादा जोर दें चाहे बिजनेस हो प्रोफेशन हो हाउस लाइफ -like हो और जिसके थ्रू कोई भी अपने आप में एक सेटिस्फाइड और एक फुलफिल्मेंट फील करे कि येस वॉट आई एम डूइंग आई एम वर्थ ऑफ इट

और वापस जब हम कुछ अचीव कर लें वापस एक रिटर्न एक कंट्रीब्यूशन की भावना हम पे डेवलप हो और हमारी आने वाली जेनरेशन इन चीज़ों को समझे वेस्टर्नाइज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जस्ट बी ग्राउंडेड एंड रूटेड टू अस योर कल्चर क्योंकि जो अच्छी चीज़ें अगर आप वो छोड़ दोगे तो जिन चीज़, नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो नहीं। अपने वैल्यू को अपने बिलीफ को

और अपने पर्पज को इनको स्ट्रॉन्ग रखिए और मैं एज अ बिजनेस डायरेक्टर हमारे जो कोर्सेज होते हैं उनमें कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ और कुछ फन और इंटरेस्ट और गेम थ्योरी के थ्रू आपको हम सिखाते रहें और बाकी मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ मैं चीज़ें बस थोड़े थोड़े कदम पे जैसे जैसे ज़िंदगी देती है उसे इन्जॉय के साथ जीती हूँ

करती जाती हूँ और मुझे भरोसा है एक फिलोसफी है कि वॉट इज द बेस्ट प्लानर इन माई लाइफ मुझसे ज्यादा अच्छी प्लानिंग उनकी होती है तो मैं लेती बाकी प्लानिंग मैंने उन्हीं पे छोड़ रखी है और वॉट एवर वुड होता है अच्छे के लिए होता है बस एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हर सिचुएशन हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और कुछ हमारी वैल्यू एडिशन होती है

तो मैं मित्र के फादर हरिबंश राय बच्चन ने जैसे कहा है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, नहीं होती बिल्कुल कोशिश करते रहिए एंड कीप डूइंग गुड वर्क कोई भी अच्छा काम करिए जिससे सोसाइटी बेनिफिट हो एज अ ह्यूमन बींग आप अपने आप को डेवलप करो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो और आप जब यहाँ दुनिया में ना रहो तो पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाओ जिसे आने वाली जनरेशन फॉलो कर सके

तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है तो हमें सिर्फ जुगनू की तरह चमकने को स्पार्क होने की जरूरत है जहां पर आप स्पार्किंग करना शुरू करेंगे निश्चित आपका अंधकार खत्म हो जाएगा और आप फेम बनेंगे चमकेंगे अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के शो को हम लोग और थोड़ा सा स्पार्कल करते हैं रत्ना शर्मा से चाहूंगा की एक और गीत सुनाए

धन्यवाद रमेश जी मुझे एक और चांस देने के लिए आप लोग सभी को एक ऐसा गीत सुनाने जा रही हूँ जो जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप्स को संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है तो इसी थीम पर आधारित एक सॉन्ग मैं डेडिकेट कर रही हूँ आपके इस कार्यक्रम के लिए बिल्कुल अभूतपूर्व कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर

आप सभी का प्रियंका जी का रमेश जी का और रेडियो तरंग का बहुत बहुत धन्यवाद तो लीजिए मेरा एक गीत है

बफादारी की वो मारक में निभाएंगे हाथों तो कस में

को ये मेरा गीत समर्पित है कि आप हम सभी का दर्शकों का का दर्शकों श्रोताओं साथ देते रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहे, करते रहे तरह कि वो छू ले बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना शर्मा थैंक यू सो मच आइए तो फिर से मैं प्रियंका जी से जुड़ना चाहूंगा प्रियंका जी जाते जाते मैं चाहूंगा की एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे

कौन सी एक ऐसी ज्ञान के पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं तरजा रखते हैं और आपको नए नए चीज करने के लिए उत्साहित करते हैं कुछ yes, भी नया करने में मुझे बहुत मजा आता है और मैं बहुत लाइफ को वेलकम करती हूं टू बी एक्साइटेड टू बी थ्रिल और हर अपॉर्चुनिटी को खुश रहने के लिए रात करती हूँ जब भी लाइफ मुझे मौका देती है

एंड uh, सबसे बड़ी चीज मैं यही करती हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यही करती हूँ कि जो भी mm -hmm. करो इंजॉइंगली करो प्रेशर लेके टेंशन लेके स्ट्रेस लेके प्लीज और ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स जैसे मेरी मदर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुझे खड़ा करने में फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ शी सो हार्ड फॉर्न मी और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा कि मुझे ऑलवेज गिवेन मी गुड संस्कार

अपनी फैमिली को भी खुश रखो अपने परिवार को भी संभालो और सपने पूरे होने में वक्त जरूर लगते हैं लेकिन होते जरूर है पूरे तो शी वॉज दन वेमेन एंड आई वॉन्ट टू थैंक्स माई फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलवेज मुझे सपोर्ट किया है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स प्रिया शी ऑलवेज केप मी से नो प्रियंका यू हैव समथिंग एंड जस्ट कीप डूइंग कुछ भी हो तो so, ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में

तो आई वॉन्ट टू थैंकमेरे ब्रदर सिस्टर और इनफैक्ट माई इन लॉस मी सो स्ट्रे एक साथ करने के लिए आपकेदारियां डाल दी गई एंड यू डिड इट तो रियली दे मेड मी कहते हैं ना कि कोयला आग में तप के ही कीरा बनता है तो मैं कहती हूँ कि thank you to them उन्होंने मुझे इतना अच्छे से मेरे को हर वक्त मेरी परीक्षा ली और

बार उन्होंने लिया मैं पास होती गई दैट मेड मी सो स्ट्रॉन्ग और आज मुझे ऐसे लगता है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकती फैमिली हो बच्चे हो कैन कुक बंदेट एंड आई कैन सिंग टू एंड आज चाहे हमारे गेस्ट आए कितने भी मैं उनके साथ भी अच्छे mm -hmm. से करती हूँ और अपने शौक को भी पूरा करती हूँ और अब एक लाइफ बैलेंस्ड वे में चल रही है mm -hmm.

एंड uh, मुझे यही लगता है कि एंजॉय करिए लाइफ को जो भी कर रहे हैं उसमें और किसी भी ये जो बड़े बड़े वर्ड्स आज यूज होते हैं ना डिप्रेशन स्ट्रेस या टायर्ड या डिस्कम्फर्ट हो गए या हम फियर फियर आ जाता है अंदर तो ये कुछ भी नहीं है सिर्फ एक मिथ है लाइफ का ट्रू यही है कि जिस चीज को आप इंजॉय करते हैं वो आपके लिए ही बनी है तो उसे कीप एन एंजॉइंग

और लाइफ में हमेशा बी पॉजिटिव अच्छा सोचिए अच्छा जरूर होगा और इसका यह मतलब नहीं है कि आप अच्छा सोच रहे हो तो, तो सामने वाला सही नहीं है सो टेक द पॉजिटिव फ्रॉम बैड थिंग्स अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी लगती है लेकिन उसमें अगर पॉजिटिव ढूंढेंगे तो जरूर मिलता है सो ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव बिहेव पॉजिटिव बिलीव इन पॉजिटिव क्या बात है बहुत सुंदर बात आपने बताई और मुझे लगता है की हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है

और हमारे जो साथी आज जुड़े हुए हैं शो में उनको भी अच्छा लग रहा होगा कहते हैं कि दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं इसलिए हमेशा हमें याद रखना है और ज़िंदा रहना है तो हालत से डरना कैसा ज़िंदा रहना है तो हालत से डरना कैसा जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते तो लश्कर नहीं देखे जाते

इसलिए अपने साथ हमेशा पॉजिटिव भावनाएं रखिए और आपके अंदर वो शक्ति ईश्वर ने दी है जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर वो क्षमता है वो शक्ति है बस उसे टाइम लगता है उस तक पहुंचने में फोकस उसी चीज पे हमें रखना है हमेशा हमें कभी उधर इधर नहीं भटकना चाहिए अपना लक्ष्य अपने अंदर जो चीजें हैं उसी की तरफ ध्यान देने से चीजें बन जाती जिस तरह से प्रियंका जी ने सोच के रखा कि मुझे कम्प्लीट करना ही है तो उसमें कई बार फेल भी हुआ

तो उन्होंने उसको डोंट केयर करते हुए मेहनत की और आज हमारे सामने सफल हैं तो चलिए आज के शो में बस इतना ही और जाते जाते एलिना से कहूंगा एक छोटा सा पीस जरूर गुनगुना दीजिए जरूर सर मैं एक मोटिवेशनल गाना गाना चाहूंगी जो, जो जमाने में हिम्मत न हारे जी जो जमाने में हिम्मत न हारे

जो जमाने में हिम्मत अपनी तकदीर खुद जो सवारे mm. अपनी तकदीर खुद जो सवारे इस जहानी किसी के हमेशा काफी कदम छूती है

जो में जो ज़माने ज़माने में में थैंक यू सो मच बहुत ही आपका वॉइस स्वीट है और आप हर चीज को समझती हैं आप छोटे होते हुए भी एक बड़े की तरह बिहेव करते हैं समझदारी आपके अंदर है आप, सेंसिबल है आप बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं

डॉक्टर बरखा थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड रत्ना शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर से एक बार प्रियंका जी के लिए ये चंद तालियां <laughs> उनके आने वाले फ्यूचर कामयाबी के लिए और जो छोटी छोटी चीज़ें वो करना चाहते हैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और एलिना के लिए हमारी और से ये चंद तालियाँ उनका फ्यूचर ब्राइट हो और जिस तरह से प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं वो बने यही हमारी दुआ है और यही हमारी शुभकामना है

एंड डॉक्टर बरका जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर आपने एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाया आज थैंक यू सो मच एंड रत्ना जी अगर आप हैं तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं बहुत सुंदर गीत थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं कल इसी तरह आठ बजे बातें मुलाकात कार्यक्रम में और आप सभी खुश रहें मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग चाहते हैं इजाजत सलाम नमस्ते